वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस प्रतिवी पर विचर सकता है फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भाति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है मैंने योग की स्थूल शक्तियां बताई हैं अब उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म बतलाऊंगा जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद देता है उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह प्राप्त कर लेता है जैसे सावधान समुद्र में पड़ी हुई नाव को किनारे लगा देता है उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने से अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्श्रेष्ठ वीर को तुरंत अविष्ट स्थान पर पहुंचा देता है वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है उसे अजर बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला योगी नाभि कंठ आर शुभ भाग हृदय वक्षस्थल नाक कान नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है वह पर्वत के समान महान शुभ अशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आस्थले मुक्त हो जाता है निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं उन्हें अमृतत्व मिल जाता है फिर वे संसार में नहीं लौटते ब्राह्मणों यही परम गति है जो सब प्रकार के दंदों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है मुनि बोले साधु से रोमड़े दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उसी में रमण करते हैं अथवा ऐसी बात नहीं है या जो तथ्य हो उसका यथावत् बढ़न कीजिए आपके सेवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते ्यास जीने कहा मुनिवरों आप में जो प्रश्न किया है वह उचित ही है यह विषय बहुत ही कठिन है इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है यह भी जो परम तत्वक की बात है उसे बत हूं सुनो इस विषय में, कपिल के सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं क्योंकि वे आत्मा के करण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है आत्मा से संबंध न रहने पर वे काठ और दीवार की भांति जड़ मात्र हैं तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती हैं विप्रवरों जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचर्ता रहता है वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता स्मरण करता छूता और पहले की भांति उन सबका अनुभव करता है संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्प की भांति अपने-अपने गोलकों में বিলীন रहती हैं उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचर्ता है सत्व रज तम बुद्ध मन आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन सबके गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध सूक्ष्म परमार्थ पर निर्विकार समस्त पापों से रहित अनामे निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं विप्रवरों इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित द्वंदों से अतीत सनातन कूटस्थ और नित्य है ऐसा शांति पराण विद्वान पुरुषों का कथन है इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं गुण तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है सम्पूर्ण ब्राह्मण देवता वेद तथा सामवेदता पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परमदेव परमेश्वर की प्रार्थना करते और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं ब्राह्मणों महात्मा पुरुषों में वेदों में सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है वह सब सांख से ही आया हुआ है बड़े-बड़े इतिहासों में यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है पूर्ण दृष्टि उत्तम बल ज्ञान मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है सांख्य ज्ञानी सदा सुख पूर्वक कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होते हैं उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है यह महासागर के समान अगाध निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं मुनिवरों यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं छर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ जी का संवाद मुनियों ने पूछा महामुने वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता तथा छर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है छर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे यह प्रश्न करते हैं व्यास जी ने कहा मुनिवरों इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं एक समय की बात है सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे वे परमात्मा तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे उन्हें आध्यात्मिक तत्व का निश्चय आत्मिक ज्ञान था उस समय राजा क्राल जनक ने उस आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर में कहा भगवन जहां से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं इसके सिवा जो छर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है उस अनामे कल्याण में अक्षर तत्व तक का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं अतः आप इस विषय का उपदेश करें वशिष्ठ जी कहा राजन सुनो जिस प्रकार इस जगत का क्षरण लय होता है उसको तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बदलता हूं देवताओं के 12000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं इसी को कल्प समझो दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं उनमें 애니মা লাগिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है